खिल गुरो भगवन नमस्ते नारायणखिल गुरु भगवन नमस्ते नारायण अखिल गगुरु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 राधारमण हरिगोविंद जय जय श्री वृंदवन विहारी लाल की जय नमो महादु संभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव Nara yana, Nara yana, Nara yana. नूपम सेहत तथोपलभ्य ना तो न चा न संप्रति अश्वत्थम सुविूमूलमस तत पदम तत्परमागित यर्तनी भूय तमें चाद्यम पुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माहाजित संगदोषाध्यात्म विनृत्त काम द्वंदता सुखदुखसगछा पदम व्यय तत्नाराजण है तो समाचारणीयृंद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओ या जगत आदि अंत और मध्य से रहित है इसका अर्थ है जगत का आदि ऊर्धवम उत्कृष्ट जिसको कहा गया वह ब्रह्म तत्व ही है इसका अंत भी वह ब्रह्म तत्व ही है अतएव मध्य में भी उसके अतिरिक्त या कुछ पृथक्स सत्य नहीं है जो भी अध्यस्त होता है उसका मौलिक वास्तविक रूप अधिष्ठान ही होता है अधिष्ठान की ही अध्यस्थ के रूप में प्रतीति होती है जगत न तो ब्रह्म के अंदर है न बाहर अगर यह सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व के अंदर हो तो भगवत तत्व ओला आकाश के तुल्य सिद्ध हो परंतु वह सदघन चुद घन आनंद घन है उसे ब्रह्म कहते हैं तो यगत उसकी सीमा का अतिक्रमण करके उसके बाहर अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकता अतएव ब्रह्म ही जगदाकार उद्भाषित होता है जैसे कि राज्यु में हमको सर्प धारा माला भूक्षण दंडादि की प्रतीति होती है वह प्रतीयमान सर्पादि न तो राज्यु के अंदर होता है न बाहर राजुघन ही सर्प आदि के रूप में उल्लसित होता है तद्वत् सदघन चिदघन आनंद और दो संयक ब्रह्म तत्व ही जगत के रूप में उल्लसित या उदभाषित हो रहा है जिस प्रकार तरंग माला का उदय स्थान निलय स्थान और विलय स्थान जल ही हुआ करता है उसी प्रकार जगत का उदयस्थान विलयाथान और नया स्थान ब्रह्म है वही वर्ण्य है वेदांत प्रस्थान के अनुसार एक वक्त में ही जगत की मीमांसा पूर्ण हो जाती है जगत जगदीश्वर की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान फिर से सुने जगत जगदीश्वर की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान है तथा स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं है जगत का उपयोग जगदीश्वर के वर्ण में न कर जो इसे अहंता ममता का विषय बनाते हैं वे भटक जाते हैं अतः है। भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान जो जगत है या भगवत तत्व तक पहुंचाने के लिए भगवत तत्व के अधिगम के लिए है इसके प्रयोजन को समझकर फिर व्यवहार साधना चाहिए इसे भगवान ने अश्वत्थ कहा पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं वीपल और पाकर पाकर को प्लक्ष कहते हैं ये तीन वृक्ष अद्भुत जीवनी शक्ति से संपन्न होते हैं प्लक्ष वनस्पतियों का राजा है ब्रह्मा जी से संबद्ध वृक्ष है वट भगवान शिव से संबद्ध वृक्ष है और अश्वत्थ जिसे पीपल कहते हैं भगवान विष्णु से संबद्ध वृक्ष है निरुक्ति के आधार पर स्व कल भी टिकेगा जिसके संबंध में आस्थापूर्वक नहीं कहा जा सकता उसी का नाम अस्वच्छक जगत है प्रशिक्षण परिवर्तनशील है दृष्ट नष्ट स्वभाव है अतः वर्ण्य नहीं है स्वतंत्र रूप से जगत को वर्ण्य मानना अनुचित है अगर मान ही लें तो हाथ कंगन को आरसी क्या हम हो या आप जो फल के रूप में हमको प्राप्त होता है उस पर विचार करना चाहिए जगत की बाद ब्रह्मरूपताधिकरण की दृष्टि से है स्वतः नहीं स्वतः या कारिकोटि का पदार्थ होने के कारण ब्रह्म से ठीक विपरीत लक्षणों वाला है ब्रह्म है सत्य तो यह असत्य अनित्य या परिवर्तनशील है ब्रह्म है चित, तो यह अचित है ब्रह्म है आनंद तो यह दुखप्रद है इसका अर्थ क्या हुआ जगत असत आनंद है तो इसके वरम से हमको उपहार क्या मिलता है मृत्यु का भय मूर्खता और दुख हम एक उदाहरण दिया करते हैं मरी हुई सुसुंदरी को कोई नाक से चिपकाकर चमेली जैसी सुगंध नहीं प्राप्त कर सकता तो अनित्य जग दुखपद शरीर और संसार का वरण करके कोई मृत्यु मूर्खता दुख के चपेट से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता हमारी चाह का वास्तविक विषय मृत्यु से पारंगत अमृतत्व है मूर्खता अज्ञान के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड विज्ञान है दैहिक दैविक भौतिक त्रिवीर चापों के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड आनंद है इसका अर्थ जो हमारा तात्विक स्वरूप है वही हमारी चाह का वास्तविक विषय है वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती श्रीमद भागवत स्कंद अध्याय दो नया नियम निर्धारित किया गया वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती एक वस्तु शक्ति का वैभव या प्रताप होता है दूसरा अज्ञान का वैभव या प्रताप होता है दोनों का आकलन स्वस्थ चित्त से कर्तव्य है कस्तूरी का जो मृग होता है उसके नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास होता है तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती उसे इस तथ्य का बोध नहीं होता लेकिन वस्तु शक्ति की महिमा के बल पर गंध इत्यादि का अभ्राम करके उसे सौरभ सुगंध की प्राप्ति हो ही जाती है लेकिन दूसरा अज्ञान का अपना वैभव होता है रहस्य बोध न होने के कारण कि मेरे ही नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास है उसका भटकना बंद नहीं होता तो एक विचित्र तथ्य है कि अगर संसार को ही वरण करेंगे तो स्वरूप शक्ति की महिमा से हम मरेंगे नहीं और जड वस्तु के दृष्टा बनके ही रहेंगे और दुख के गर्भ से भी सुख निकाल ही लेंगे तथापि हमारा भटकना बंद नहीं होगा जब हमारी चाह का विषय सचमुच में हमारा तात्विक रूप ही है अपने प्रति ही हमारा आकर्षण है तो फिर अनात्म वस्तुओं का उपयोग और विनियोग तदर्थेखिल चेष्टम के आधार पर सद्घन चुदघन आनंद घन परमात्मा के परिमार्गण में करना चाहिए जगत का आलंबन लेकर हम इसके आश्रय तक पहुंच सकते हैं मन को पहुंचा सकते हैं ऐसी में या उपाधि है उपव्याख्यान है भगवत तत्व को प्रकट करने का संस्थान है दार्शनिक धरातल पर इसका बहुत महत्व भी है लेकिन स्वतंत्र रूप से वर्णन नहीं करने योग्य है गाढ़ी नींद में मृत्यु मूर्खता दुख के चपेट से हम मुक्ति क्यों होते हैं क्योंकि जड़ दुःखप्रद नश्वर प्रपंच को लेकर शरीर और संसार को लेकर अहंता ममता का उदय नहीं होता तो या तो निरीक्षण और परीक्षण के बल पर तथ्य सिद्ध है ऐसी स्थिति में गाढ़ी नींद में क्यों मृत्यु मूर्खता दुख के चपेट से अतिक्रांत हम होते हैं और जागर दशा में स्वप्न में स्मृति में मनोराज्य में क्यों मृत्यु के व से विवल जगता के चपेट में पड़े हुए त्रिव्रतापो से संतप्त होते हैं सीधी बात है असच्चिदानंद रूप जगत में अहंता ममता उलरने के कारण भगवत पार्व शिवावत शंकराचार्य महाभाग ने विवेक चूडामण में अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता को ही अध्यास माना है न रूप मसीह तथोपलभ्य ते नो न ना चादुर न चम्रतिष्ठा अश्वत्थम सुविढ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ हमको करना क्या है लोकसणा वित्त शणा इत्यादि अनाथ वस्तुओं में महत्व बुद्धि के कारण जो हम कामना पाले हुए हैं वासना पाले हुए हैं उसको शिथिल करने की आवश्यकता है और उच्छिन्न करने की आवश्यकता है किसके बल पर दुख दोषानुदर्शनम के बल पर गीता के तेरहवीं अध्याय में दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम शब्द का प्रयोग किया गया अपने आप जगत में दुख और दोष का दर्शन नहीं होता शास्त्र और सदगुरु के अनुगत होने पर दर्शन हो सकता है मैत्री जी ने बिजु जी के प्रश्न का यह उत्तर दिया तो दुख दोषानुदर्शनम देव भाई पंडित जी को कोई आसन दू बैठ नहीं पाते हैं पंडित श्री राजा राम जी नारायण तो हमने संकेत किया दुख दोषानुदर्शनम हा बैठिए हो गया उठे रखिए अच्छा ले लीजिए नहीं तो चाहे है, नहीं बैठ गए ले लीजिए आपको कठिनाई नाराज ना एक विचार की आवश्यकता है यही उतर्जिता सर्गो ये साम्य स्थित निर्दोषम भी समम ब्रह्म तस्मात ब्राह्मण जो स्थित यहाँ अर्थात प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने जगत का स्वरूप बताया और साथ-साथ भगवत तत्व का स्वरूप बताया निर्दोषम भी समम ब्रह्म हम ब्रह्म का वर्ण क्यों करें? ततः पदम व्यम तत ब्रह्म का परिमार्गन क्यों करें क्योंकि निर्दोष और सम है वरण करने योग्य कौन है जो निर्दोष और सम हो परिमार्गन करने योग्य अनुसंधान करने योग्य अनुसंधेय विज्ञेय ब्रह्म तत्व क्यों है क्योंकि निर्दोष और समय अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यह तत्व सिद्ध है कि जगत वर्ण करने योग्य क्यों नहीं है क्योंकि सदोष और विषम है सीधी बात है जो सदोष और विषम होगा उसका वर्ण करने पर दोष और दुख के चपेट से हम मुक्त नहीं हो सकते तो सनातन धर्म में जो दिनचर्या है उसके पीछे रहस्य क्या है पंचभूत शरीरण सर्वेशा सदसात्मा लोक धर्मेश धर्मे विशेषकरण कृतम यथक पुनर्यानी प्राणीन तथा विस्तरा महाभारत का यह श्लोक स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य क्या नास्तिक भौतिकवादी प्रश्न की आक्षेप कर सकते हैं उनका उत्तर भी उनके पास क्या है बुरा न माने हम लोग बहुत ही निर्भीक हैं गुरुओं की कृपा से विश्व का नास्तिक कोई मुहम्मद दगाने का साहस नहीं कर सकता इसका मतलब इस ज्ञान में वह शक्ति है पूरा विश्व है हमको कहीं से चुनौती प्राप्त नहीं है सब पलायन करते हैं हम माने निश्चलानंद नहीं या ज्ञान विज्ञान जिसके पास है पूरा विश्व हमसे डरता है हम विश्व से नहीं डरते क्यों मालूम है कि सौ सुनार की तो एक लुहार की मिथिला में कहावत है सुनार क्या करेगा लेवर आभूषण बनाते समय धीरे धीरे खट खट करेगा लुहार एक ही बार जोर से मारेगा तो बहुत दूर तक आवाज जाएगी हमने क्या संकेत किया क्यों तो शास्त्र वर्ण व्यवस्था चाहिए इसके लिए पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया महाभारत में श्रीमद् भागवत के एकादश स्क में इसकी व्याख्या में एक अध्याय महाभारत में पूरा एक अध्याय भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी के भाष्य में एक पंक्ति मिली थी तीस चालीस साल वक्त पहले जिसका रहस्य पंक्ति केवल एक पंक्ति अगर सनातन वर्णक व्यवस्था को शास्त्र सम्मत भेद को कोई स्वीकार नहीं करता है तो देहाभ्यास की निवृत्ति भगवत तत्व की स्फूर्ति नहीं हो सकती लेकिन हमको इसके लिए वचन चाहिए भगवत पाठ का वचन अपने आप में प्रमाण और इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक चाहिए थी तो एक श्लोक जब से मिला तब से बहुत प्रसन्नता है पंच पंचभूत शरीरणाम सर्वेशा सदसात्मा अधिक से अधिक यही तो कह सकते हैं कि हमारे आपके के शरीर पशु आदि के शरीर भी वृक्षादि के शरीर भी सांख्य योग और वेदांत प्रस्थान के अनुसार पंच भौतिक है तो शरीर को लेकर तो फिर उत्कर्ष अपकर्ष की बात तात्विक धरातल पर उचित नहीं है पंचभूत शरीरारण सर्वेशां सदिशा और आत्मदृष्टि से भी भेद नहीं है क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही है सच्चिदानंद स्वरूप है तो न आत्मदृष्टि से भेद की प्रसक्ति है न देह की दृष्टि से फिर ये बवाल क्या है अमुक ब्राह्मण अमुक क्षत्रि यह सब इसका उत्तर आगे दिया गया पंचभूत शरीरण सर्वेश सदसात्म लोकधर्मे च धर्मे च विशेषकरण यथक पुनर्या प्राणिन स्त्र विस्तरा चुलबुली भाषा में इसका है समग्र भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद आत्मा तक मन की गति का कोई और मार्ग नहीं है यह या तो याद रखना चाहिए फिर से सुने समग्र भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद ब्रह्मात्म तत्व में मनस्थिति का और कोई चारा उपाय नहीं है नान्या पंथा विद्यते नायक हम विश्व को चुनौती दे रहे हैं शास्त्रों की ओर से भेद भूमि का सदुपयोग करके दिखा दीजिए आप भौतिकवादी है संभव नहीं वो विज्ञान ही नहीं है सनातन धर्म के अनुसार मनवाद धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर वर्ण व्यवस्था को ताक पे रख दें भेद भूमियों का सदुपयोग कर ले कोई संभव नहीं है अब भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद तत्व तक ब्रह्मात्मक तत्व तक मन की गति हो सके संभव Hmm. तो ना भेद का ये सदुपयोग कर सकते है न भेद का अतिक्रमण कर सकते है इसलिए पूरा भौतिकवाद ठप, बिल्कुल पंगु है फिर कर्तव्य की मीमांसा कर्म की मीमांसा की चर्चा होती है आप प्रवृत्ति को निवृत्ति बना के दिखा दीजिए मनु महाराज से पूछें निवृत्तिस्तु महाफला प्रवृत्ति को निवृत्ति बनाने की क्षमता भौतिक वादियों में है ही नहीं तो भारत को विलुप्त किया जा रहा है हम एक संकेत करते हैं चमगादड़ चीते अजगर शेर वनस्पति इन सब की प्रजातियों की रक्षा की चिंता विश्व स्तर पर की जा रही है लेकिन श्रीमन नारायण से लेकर हमारे गुरुओं की परंपरा से हम लोगों तक जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त है अगर यह सुरक्षित नहीं रहा विलुप्त हो गया तो इससे बढ़कर हानि विश्व की कुछ हो सकती है क्या उसकी पूर्ति अरबों वैज्ञानिक के द्वारा खरबों डॉलर के द्वारा संभव है क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसलिए श्री भारती कृष्ण जी महाराज जो गणित रचयिता हुए हैं श्री गोवर्धन मठपुरी के 143 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य उन्होंने अपने ग्रंथों में भारत के मनीषियों विशेषकर ब्राह्मणों को दायित्व क्या दिया शास्त्रों के आधार पर कालक्रम से लुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोवल से उदभाषित करना समाधि भाषा में और कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को परिष्कृत करना विशुद्ध करना यह दो दायित्व है ये ब्राह्मण है चाहे हम संत वेश में है हलवा पूरी खाने के लिए वेश नहीं है मौज मस्ती के लिए यह जीवन नहीं है भारत के मनुष्यों का मुख्य दायित्व क्या है कालक्रम से लुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोवल से रितंभरा प्रज्ञा से भी ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करके समाधि दशा में उद्भाषित करना प्रकट करना और विकृत ज्ञान विज्ञान को परिष्कृत करना तो हमने एक संकेत किया निर्दोषम ही समम ब्रह्मा ब्रह्म तत्व का परिमार्गन क्यों करें प्रपंच में क्यों न रमे रहे इसका उत्तर है प्रपंच सदोष और विषम है सदोष और विषम होने के कारण वर्ण करने योग्य नहीं है ब्रह्म तत्व निर्दोष और सम है तो फिर हमारा दायित्व तो क्या है एक विजय प्राप्त करना विजयश्री प्राप्त करना कौन सी विजयश्री यही विजो ये साम सामने स्थितम निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म उन्होंने जीवन काल में ही स्वर्ग करते पुनर्भव या पुनर्जन्म उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर ली जिनका मन सदोष और विषम शरीर और संसार से कर्षित होकर निर्दोष और सम्रम में सन्निहित हो गया इसलिए तथ पदम तत्परि मार्गितव्यम तो रूप मेह तथोपलभ्यते नो न चादि निकष्ठा अश्वत्थ मैनम शुभरू मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा किसके बाद क्या करें गीता का पंद्रहवा अध्याय आगे आएगा यतनो योगि न इनम पश्यंत्यात्मन्यवस्थित यतनोप्यकृतात्मो न इनम पश्यंत्य चेत स गड़बड़ी का होती है अकृतात्मा होकर ब्रह्मानुसंधान करते हैं ब्रह्म का परिमार्गण करते हैं कभी सफलता नहीं मिलेगी अकृतात्मा होकर अचेता होकर इसका मतलब पहले ब्रह्मानुसंधान नहीं कर्तव्य है पहले चित्त को शुद्ध और समाहित करने की आवश्यकता है कृतात्मा होने की आवश्यकता है लेकिन कृतात्मा हो गए चित्त शुद्ध और समाहित हो गया अब यज्ञ नहीं करते ब्रह्म परिमार्गन के लिए कोई अभियान नहीं है तो पश्चम त्यात्मन्यस्तम यतनता योगी माने जिनका चित्त शुद्ध और समाहित है वो भी यत्न करें तब यत्न करते हुए ही ब्रह्मतत्व का परिमार्गन संभव है अगर वो यत्न न करें तो बस ठप यतनो योगी नश्चनम पश्चिम त्यात्मन्यस्तम तनंतो प्रकृतात्माना और अकृतात्मा होकर ब्रह्मानुसंधान करते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे इसीलिए भगवान ने का असंग श्रेण दृढ़ चित्वा दृढ़ता पूर्वक छेदन करके रागव द्वेष को शिथिल करके वासना को शिथिल करके बाद में उच्छिन्न करने की आवश्यकता है उच्छिन्न करने की आवश्यकता है ऐसा क्यों तो राग द्वेश भी पालेंगे ब्रह्मानुसंधान भी होगा यह संभव नहीं राघा द्वेश को शिथिल करने उच्छिन्न करने की विधा क्या है कि तो क्यों तो वरण करने योग्य नहीं इस दृष्टि से विचार करें तो स्वतंत्र रूप से प्रपंच कार्य प्रपंच वरण करने योग्य नहीं है इसका वर्ण करने पर मृत्यु मूर्खता दुख उपहार के रूप में हमको प्राप्त होगा ही पिछले सत्रों में हमने कहा भगवान शंकराचार्य जी का एक सूत्र है फला वसानम जगत फला वसानम जगत जगत फला है आगे आ जाइए प्रतिबंध थोड़े जगत फलावसान है और सांख्य सूत्र है चिदबान भोग चिदबान ओभोग भोग चित्त पर होता है फलावसान हम जगत भगवान ने यह जगत की संरचना की इसमें दो प्रकार के फल हैं एक प्रकृति प्रदत्त अय परमात्मा की धारा से परमात्मा की ओर से प्रकृति क्या है सप्त रजस तमस तीनों गुणों की सामियाव्यवस्था गीता के चौदहवें अध्याय के आधार पर कह रहा हूं तो सप् की परंपरा से सुख वैसयिक रजोगुण की परंपरा से दुख तमोगुण की परंपरा से मोह ये क्या है प्रकृति के गर्भ से निकलने वाले फल हैं तीन ये इसी पे हम लट्टू है कभी सुख कभी दुख कभी मोह कभी सुख कभी दुख कभी मोह सांख्य तत्व कौमदी में और भामती नामक ग्रंथ में वाचस्पति मिश्र जी ने कहा एक स्त्री का उदाहरण देकर अपने पतिदेव के सर्वथा अनुकूल है तो पति को सुख पहुंचाती है सऊत को दुख पहुंचाती है उसकी उपस्थिति मात्र से सऊत को दुख प्राप्त होता है जो मन चला व्यक्ति उसे चाहता था लेकिन जिसे वह स्वप्न में भी सुलभ नहीं है पतिव्रता जो ठहरी उसको मोहित करती है उन्होंने कहा कि तो एक स्त्री के माध्यम से ही हमने पूरी सृष्टि का वर्णन कर दिया प्रकृति का यही स्वभाव है कभी सुख कभी दुख कभी मोह ये तो प्रकृति की ओर से प्राप्त फल है इन्हीं का वर्ण करते हुए अरबों खरबों कल्प बीत गए अनादिकाल से दूसरा पल क्या है वो ब्रह्म उससे तो हम वंचित ही है क्योंकि ब्रह्मानुभूति कहें ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहें या अनात्म वस्तुओं से विविप गुणमय भागों से अतीत ब्रह्म मात्र होकर अवशेष रहना कहें मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपण व्यवस्थिति यह फल है वास्तविक फल तो ये है जगत बना क्यों अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्यन लक्ष्य जगत की संरचना का उपयोग प्रयोजन क्या है जगत का उपयोग और विनियोग करें कहा उस अधिष्ठानात्मक ऊर्द तत्व के परिमार्गन में इसलिए एक संकेत किया गया तथा पदम असंग शस्त्रण दृढ़ छित्वा पहले असंगता आनी चाहिए असंगता के दो भेद हैं भाष्यों के अनुसार पद्म पत्र निवाम भाषा एक असंगता यह है कमल के पत्ते पर पानी रखें वो पानी कमल के पत्ते पर है लेकिन कमल का पत्ता उससे अलिप्त है जगत को सत्य मानकर जो अलिप्तता संख्यप स्थान के अनुसार आती है वो इसी कोटि की होती है लेकिन असंग होना है उसका अस्तित्व तो है दूसरी असंगता भगवत पाद ने यह लिखी कि मरुमरी चीखा मरुजल मरुजल उससे मरुस्थल संग है क्योंकि जल आय वेदांत प्रस्थान में पहले पद पत्र विवाम भाषा इस कोटि की असंगता कर्म योग के द्वारा लानी चाहिए बाद में जिससे असंगता की बात कही जा रही है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है नानतो न ना चागुर न तो संप्रतिष्ठा ना नानतो न ना चागुर न तो संप्रतिष्ठा फिर क्या मतलब हुआ असंगता की पराकाष्ठा पहले धीरे धीरे असंगता संग में दुख और दोष का अनुशीलन करेंगे तो असंगता का मार्ग प्रशस्त होगा जिसके प्रति महत्व बुद्धि होती है उसके प्रति समर्पण होता है जिसके महात्म का विज्ञान होता है उसके प्रति महत्व बुद्धि होती है जिसके प्रति महत्व बुद्धि होती है उसके लिए जीवन समर्पित होता है हम समर्पित होते हैं तो महत्व बुद्धि उत्पन्न करने के लिए महात्म का श्रवण करना चाहिए अब तक क्या पाया और क्या खोया सब कुछ खोया कुछ भी नहीं पाया इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि अब असंगता की दृढ़ प्रतिष्ठा हो और फिर जगत से उपरां होकर मच्छर का काटना बंद हो जाए कभी राव कभी द्वेष कभी शत्रु कभी मित्र मैं उसे मिटा के रहूंगा तो मैं ये करके रहूंगा तो नीचा दिखा के रहूंगा इस सब से कुछ होना जाना नहीं ये तो बच्चों का खेल है तथा पदम तत्परिमार्जितव्यम परिमार्गण करें उस पदार्थ का तत्त्व पद का पद का पदनीय गमनीय जो भगवत तत्त्व तु है तुरीय संयक उसका परिमार्गण करें अनुसंधान करें परिता मार्गण करें अनुसंधान करें समारोह पूर्वक उसके स्वरूप स्वभाव प्रभाव आदि का विज्ञान प्राप्त कर इससे लाभ क्या होगा यस्मिन गता न निवर्तंत भूया जिसको प्राप्त करके अर्थात जिसको आत्म रूप से जान करके न निवर्तंत भूया ऐसे महानुभाव फिर पुनरावर्तन को प्राप्त नहीं होते अर्थात पुनर्व से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं अब अगर विचार करें चुलबुली भाषा में हम आप आस्तिक हैं अनाज काल से पूर्व शरीर को जितने शरीर अनाज काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक जितने शरीरों को हम आपने सब बना दिया उससे एक अधिक शरीर यह है ना क्या उसमें एक जोड़ दें तो सभी शरीरों का ज्ञान हो जाएगा अनाज काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक जितने शरीरों को हमने शब बनाया पूर्व शरीर तक उनका दर्शन हो जाए तो करोड़ों ब्रह्मांड एक एक व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए शरीरों से पट जाए इसका मतलब कृतार्थ होकर निहाल होकर तृप्त होकर अगर हमने देहाद त्याग किया होता तो हमारा जन्म क्यों होता यम यम वापस मरण भाव त्यक जनते कले वरम तम तम एवती कौनते हैं सदा भाविता हमारा जन्म लेना हमारी दुर्बलता का ज्योतक है कि अनाज काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम कृतार्थ नहीं हुए हमको श्री राम के अवतार नहीं है दम्भ पूर्वक कहें कि हम हमुख के अवतार अवतार हैं सब हैं लेकिन श्री रामकृष्ण के अवतार तो नहीं है निरावरण ब्रह्म तो नहीं है हमारा जन्म तो हमारी कमजोरी का नग्न स्वरूप है अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम कृतार्थ नहीं हुए इसलिए हमको पुनर्भव की प्राप्ति हुई तो जन्म मृत्यु की अनाज अजस्र परंपरा का वो छेद हो जाएगा यूज तमेवचार्य पुरुषम प्रपद्ये व पुरुष है पुरुषनाथ पूर्ण्वाद व पुरुष है मतलब पूर्ण है और साक्षाद परोक्ष प्रत्येगात्मा है अर्थात ब्रह्मात्म तत्व तो का नाम पुरुष होता है वह आज्य है इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ है सबसे प्राचीन है सर्वकारण है सर्वाधिष्ठान है प्रकृति विकृति से अतीत है वह ततः पदम तत्मार्जित्यम यस्मिन गिवर्तंति भूय तमेव पुरुषं प्रपद्ये ऐसी भाव करे ऐसा भाव करे ऐसी भावना करे वह जो आर्य पुरुष है उसके प्रति में प्रपन्न वो कौन है यत प्रवृत्ति प्रसिता तो राणी चिरंतनी प्रवृत्ति है उसी से प्राप्त है इसका मतलब सृष्टि की धारा उसी से वह पादान है क्योंकि वह विवरतोपादान है अधिष्ठानात्मक उपादान है उसी की माया शक्ति को लेकर सृष्टि की प्राप्ति है सृष्टि वहां से झरती है झरने से जैसे जल की धारा वैसे वहां से सृष्टि टपकती है टपकती कब तक रहेगी जब तक हम उस स्रष्टा पुरातन पुरुष को रूप से वर्ण कर तदरूप होकर शेष नहीं रहेंगे सृष्टि प्राप्त है शरीर प्राप्त है ये मन हमको प्राप्त है कब तक प्राप्त रहेगा कब से प्राप्त है अनादिकाल से मन प्राप्त है महापलय की दशा में विलीन होकर फिर स्वर्ग के प्रारंभ में हमारे साथ हमारा मन आ जाता है मन के प्रयोजन की शांति कोई कर सकता है तो कर ले मन का प्रयोजन क्या है मन कब तक पुरुष के साथ रहेगा हमारा आपका साथ देगा ये मन है क्या मन जीव का सखा है द्वास उपर्णा सूदा सखाया पंगी उपनिषद के अनुसार यहाँ पर मन के लिए ही वह है क्षेत्र और सत्व का वर्णन है मन हमारा आपका सखा है और सेवक है और शिष्य तीन संबंध हमारे मन के साथ है। यह सखा है सेवक है और शिष्य भी है इसके पीछे डंडा लेके पलने की आवश्यकता नहीं है इसका प्रयोजन क्या है प्रयोजन तो यह है कि जब तक हमको विदेश कई बल्य नहीं दे देगा तब तक ये हमारा साथ नहीं छोड़े पत्नी साथ छोड़ सकती है जो विवाहित है सखा साथ छोड़ सकता है शरीर साथ छोड़ सकता है छोड़ भी देता है मन नहीं साथ छोड़े तब तक के साथ रहेगा जब तक अपने जीव को शेषी स्वामी को कबल मोक्ष न दे दे तब तक के साथ देगा क्योंकि मन के प्रयोजन की निवृत्ति भौतिक विधा से संभव नहीं है मन तब तक अनुगमन करता रहेगा हमारा आपका हाँ जब तक हम कैवल्य मोक्ष न प्राप्त कर ले उसके बाद वह जीवन काल में चरम वृत्ति के रूप में रहेगा फिर उलट पुलट कपिलंका जारी कूद परापुनी सुधु मजारी आम ब्रह्म परम धाम हम परम पदम उपनिषद में ही देहरा महावाक्य एक जगह उसी को भागवत में सुखदेव जी महाराज ने लिया है मूल में उपनिषद में अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परम पदम ये जो उलट पुलट कर महावाक्य का उपदेश है यही नगरी लंका को जलाने में समर्थ है इस उलट पुलट महावाक्य की जो उलट पुलट ये प्रक्रिया है उससे जब चरम वृत्ति की उत्पत्ति होती है वो अविद्या और उसके कार्य को जला देती है कूद पड़ा सिंधु मजारी, लेकिन वो चरम वृत्ति अगर शेष ही रह जाए तब उसी को लेकर द्वैत की प्रसति हो जाएगी उसको विलुप्त करने के लिए वृत्यंतर माने तो काल क्रम दोष की प्राप्ति हो। तो विचित्र है अगर चरम वृत्ति को पाले पाले रहे हैं तो उसी को लेकर द्वैत की प्रशक्ति होगी महाशय जी के यहां भी जाना है और चरम वृत्ति को वृत्त्यंतर से नष्ट करें तो वृत्तंतर को किससे से नष्ट करें आत्माश्रय अन्योन्याशय चक्र और अनवस्था दोष की प्रसक्ति होगी इसलिए फिर स्व पर विरोधिनी है चरम वृत्ति स्व विरोधी इसका मतलब गर्म तवे पर पानी लिया वो छीटा मारा उसकी गर्मी को शांत करके वो जल भी शांत हो जाता है स्व पर विरोधी तुलसीदास ने उदाहरण दिया उपल का जीने उपल कृषि दल दल ही उपल गोले पड़ते हैं खेती को नष्ट करके वो भी शांत हो जाते हैं, स्व पर विरोध स्थावर वृत्त विश्व जंगम विश्व के द्वारा नष्ट होकर स्वयं भी शांत हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध और एकादश स्कंध उदाहरण है को भस्म करके आग स्वयं भी शांत हो जाती है ये सब सात आठ उदाहरण हमारे पूर्वाचार्यों ने संकलित किया स्वपर विरोधी तो इसका मतलब क्या हुआ वो चरम वृत्ति चरम वृत्ति क्या चीज है जलस्वामी कहते थे कोई काल विशेष में ज्ञान होता है क्या फिर कहते थे वो तो मुझे हुआ नहीं तब मैं तो अपने को ज्ञानी मानता हूं स्वामी कहते थे तो हम मुस्कुरा देते थे बहुत ज्यादा उत्तर ना देना ही ठीक है मुस्कुराइए देना ठीक चरम वृत्ति क्या चीज है मोटरसाइकिल को मैंने देखा है और साइकिल जिसको आप कहते थे उसको भी देखा ही है हमको पकड़ा दे तो हम इतनी दूर ले नहीं जा सकते चलाने वलाने की बात तो बहुत दूर की बात दिल्ली में पढ़े लेकिन पता था कि बाबा होना है साइकिल चलाना नहीं सीखा और इंडिया गेट के पास रहते थे लेकिन सिनेमा नहीं देखा आप तो भगवान न दिखा दे तो बाबा ही होना है तो ये सब फालतू चीजें लेकिन पेट्रोल हो और पैदल लगा दे जिस पैडल के द्वारा मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए वो चरम पैडल है कभी एक ही न हो जाए कभी तीन तीन बार सर्दी के दिनों में जम जाए ना पेट्रोल आदि तो तीन बार चार बार लगाने पर हमने दूसरों को देखा है मुझे नहीं पता वो चरम पैडल है इसी प्रकार चरम वृत्ति एक सीताफल होता है उत्तर प्रदेश या यह जहाँ सीताफल सीता, सीता लखनऊ की ओर कहते हैं मीठा सब्जी बनती है इतना पका हुआ तो गो पूरी में उसके पौध लगाया था किसी ने तो हमने देखा जो ग्वाला है वो तो फूल ही तोड़े जा रहा है देखिये किसी से भी गाली किसी से भी ज्ञान लेना बड़ा कठिन है दत्तात्रेय जी की शैली में हम लिए भी न नहीं रहते गाली सुन के भी ज्ञान लेते हमारे शिष्य कहे जाते हैं आजकल गाली की बौछार हम पे कर रहे हैं गंडी स्वामी थोड़ी भी मानवता होती बच्चे के समान यहाँ पाले गए रखे गए अब हम ही गाली के पात्र हैं हमको तो गाली वाली लगती नहीं तो आजकल जिसके चार चेली चार चेले हो जाए वो गुरु उसके लिए क्या है बड़ा विकट ना नरक दिखे ना कुछ और हमसे टकराने का अर्थ होता क्या है हम तो किसी से टकराते नहीं हम तो सबका मंगल चाहते हैं लेकिन जो भी टकराए किसी का लोक तो नहीं बना पर परलोक क्या बना? बने बने हमने संकेत किया किसी को लुटेरा ना बनने दो किसी को मरने ना दो तो वह जल्लाद बन जाता है कलयुग की महिमा खैर, तो हमने उसे बुलाया कि भाई दो दिन हो गए तीन दिन हो गए ये क्या करते हो फूल ही तोड़ लेते हो सब्जी बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत घर में सत्रह साल पहले की बात तो बोलो फल कहां से लगेगा अब मेरी मूर्खता थी क्या पता तो गाली सुन के भी तो बहुत से ज्ञान होते है ना हम तो तैयार रहते गाली सुन के ज्ञान लेने के लिए बहुत सा ज्ञान गाली सुन के लिया समय हो गया तो उसने कहा महाराज दो प्रकार के फूल होते हैं इसमें एक फूल वो होता है जिससे फल निकलते हैं एक फूल होता है अपने आप मुरझा के समाप्त हो जाते हैं हमको पहचान है ग्वालि ने कहा हमको पहचान है कि जो फूल फल नहीं देते हैं उन फूलों को तोड़ के हम पकौड़ी बनाते हमने कहा भूल मेरी थी तुम्हारी नहीं ऐसे कटहल होता है कटहल का तो ज्ञान है तुम कटहल का बाग था बचपन में उसमें दो प्रकार के फल लगते हैं। एक फल होता है जो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा इतना दस दस बीस बीस किलो का हो जाएगा <laughs> एक फल वो होता है कि थोड़े समय बाद न भी तोड़ो गिर जाएगा तो बच्चे लोग उसको मोच बोलते थे तोड़ा खाया तो कटहल में भी एक नकली फल एक असली फल लगते है असली फल तो बढ़ के पक जाएगा धीरे धीरे नकली फल तो हमने एक संकेत किया चरम वृत्ति में भी वृत्तियां कृत्रिम भी होती है असली भी होती है अखंडा दीप सिखा स्वी परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भवूल भेद भ्रम नाशा तो वो चरम वृत्ति फिर क्या करेगी स्व पर विरोधी होगी और जीव को सदा के लिए निरावरण कर देगी जब मन है तब तक, तक साथ देगा इसको गाली दें चाहे कोसे चाहे इससे व्यविचार करा चाहे इससे भगवत तत्व का तुका, अनुसंधान करा या शिष्य है सेवक है और सखा है इससे बढ़िया कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा क्या रूप तो आत्मा है, ही। सबसे है। अहम गुरु महाबाहो मन शिष्यम से विधि में अनुगीता भगवान श्री कृष्ण का वचन आख्यायिका सुनाई अर्जुन को फिर अर्जुन ने कहा महाराज घटना कब घटी उन्होंने कहा मैंने इतिहास नहीं सुनाया है एक का अध्यात्म को बताने के लिए मैंने सुना दी इसमें जो गुरु शिष्य का संवाद मैंने बताया <coughs> उसका रहस्य बताया श्री कृष्ण ने अहम गुरु महाबाहो मन शिष्यंत विद्धि में हे महाबावो अर्जुन मैं तो गुरु हूं मेरा मन ही शिष्य है मन को समझाने की विद्या तुलसीदास जी से बढ़िया अनियत मिल पाना कठिन है विनय पत्रिका मन को कैसे समझावे कभी धिक्कार कभी धन्यवाद दोनों गेर एक जितना तुलसीदास जी से सदा विनय पत्रिका में उतना सद पाना कठिन है तो आज के प्रवचन का सारांश इस सत्र में दो ही प्रवचन यहाँ कर सके लेकिन हमको अब संतोष है कि हमने बेईमानी नहीं शरीर तो शरीर है यह तो गोविंदानंद जी डॉक्टर गोविंदानंद जी हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से मानत जी भी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो और विश्राम करें लेकिन हमने कहा हमारा मन कोसेगा अब इस बीमार शरीर को घसीट करके ही जब सब काम हो रहा है तो इसी पवित्र संस्थान को फिर क्यों ऐसा नहीं जब तक ये संस्थान चाहेगा, तब तक हम और तक तो कुछ कर नहीं सकते ये सेवा तो देते रहेंगे और इस बार हमने रात्रि में बताया चंडीगढ़ में ही हमको मालूम पड़ गया था कि वृंदावन में अब तक की हालत तो होगी यहाँ भी जो एक दो स्वप्न हुए उससे लगा कि अब तक की हालत इस बार होगी ही तो हम तैयार होकर चंडीगढ़ से आए थे <laughs> ये नहीं कम हम जनपत्र दिखाते हो या हमारे पास हो या कोई तांत्रिक मानत्रिक से संपर्क रखते हो लेकिन पता लग जाता तो एक बार जल स्वामी जी से मिलने गए यहाँ उन्होंने कहा जो ना हो जाए वही कम है जो ना हो जाए वही कम है हमने कहा कौन सा मंत्र आपने याद कर लिया उन्होंने कहा राजा भी राज से संघर्ष करते हैं जो न हो जाए वही कम है हमने कई पहली क्या है अरे आपको नहीं पता कलयुग राजा है उसी से आप विरोध करते हैं छोटे मोटे राजा से विरोध करने वाले की तो मिट्टी ठीक हो जाती है आप कलयुग से ही संघर्ष करते हैं जो न हो जाए वही कम जो न हो जाए वही कम तो पता लगा ले थे कि कहाँ कहाँ किस किस मोर्चे पर संघर्ष है तो कहते थे राम राम दो दिन ना हम लोग मर जाए इतने संघर्ष तो संघर्ष के कारण तो नहीं कुछ लेकिन चलो धारा दूसरी जगह चली जाएगी अब आप लोगों को उसी से परहेज जाए जिससे राष्ट्र की रक्षा होनी <laughs> सन बहत्तर से प्रचंद करते तो हो गए बड़ी कृपा है वो हमारी दृष्टि बहुत कमजोर है शायद दो चार आप दो सुखदेव जी यहां तैयार तो हो गए हों ब्रह्म विद्या सुनते सुनते या शायद कोई क्रांतिकारी भक्त न इधर न उधर जाता कहा है सत्संग पर तो विचार करना चाहिए ये मेरे लिए कितने कष्ट की बात है कि मैं वृंदावन में तो बोलता हूँ लेकिन ये मान के चलता कि आप श्रोताओ में से कोई एक कदम भी साथ देगा क्योंकि आपका धैर्य जितना अघोल है उतना मेरा नहीं आप सब पचा लेंगे पूज पाठ महाराज जी फिर प्रकट हो जाए फिर पच्चीस साल सुनावें उनको सुनते सुनते सब पचा लेंगे आप पे कुछ आश्चर्य पवन तन बल पवन समाना काचुप साध रहे बलवाना गुरा मत माने एक संस्मरण नहीं कहना चाहिए फिर कहता हूं नवरात्र के दिन थे यही जो अभी भी और नीचे तिब्या कॉलेज में मैं रहता था दिल्ली में नीचे गढ़वाली ब्राह्मण लोग अपनी मंडली बना के रामलीला करते थे नवरात्र में मैं कोई उनका दर्शक या सोता नहीं था तीसरी मंजिल नीचे मैं सबसे ऊपर रहता था मैं कोई अपनी पहली सुलझा रहा था पहली मतलब ग्रंथ की और छत पर घूम रहा था नीचे लीला हो रही थी न मैं सोता न दृष्टा लेकिन माइक के कारण करुण क्रंदन की आवाज आई शरीर स्तंभित हो गया अनुमान लगाया कि कौन सी लीला होती होगी तो हो भगवान राम बल कल वसन धारण करके वन की ओर जा रहे है दशरथ जी विलाप कर रहे अब मैं ना तो प्रत्यक्ष कोई सोता था न दृष्टा सच्ची बात है जन्मभूमि तो छोड़ा जो आध्यात्मिक लक्ष्य उसकी की दृष्टि से फिर दिल्ली जो छोड़ा इस देश में आए उसके पीछे रहस्य यही है इसलिए हमको विश्वास है घर छोड़ते समय जो संकल्प होता है अभी होता चाहे धोप जी का हो चाहे वो विभीषण जी का हो फिर निष्कामता की दिन हंकते रहो बात चलती नहीं है वो तो अकार प्रारब्ध बन जाता है घर छोड़ते समय जो संकल्प होगा वो तो पूरा होगा वो तो का हो गया अब जितना भी भजन कीजिए वो पहले पूरा होगा उसके बाद कुछ होगा तो मन में क्या संकल्प आया मेरे परभु राम प्रशस्त मान बंधुओं की रक्षा के लिए स्वयं को चौदह वर्षों के लिए वनवासी बनाने जा रहे लीला की दृष्टि से तो मैं क्या करूं महामूर्ख मुझे क्या व्रत लेना चाहिए तो मैंने उसी समय व्रत लिया अंतिम सांस तक सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहूंगा बस सबके लागले प्यारे से चुपके से निकल गए दईयोग से में शंकराचार्य के पद पर हूं लेकिन मेरा लक्ष्य वही वो लक्ष्य पूरा हुए बिना नहीं रह सकता क्योंकि जिस कामना को लेके चला था वो मेरी कामना भगवान राम की दी हुई है तो कौन उसको मिटा देगा भगवान राम ने चौदह वर्ष क्या क्या कौन कष्ट की पहुंच थी, हमारे लिए इतनी सही, तो हमारा कर्तव्य है, हम तत्काल व्रत हुआ, लिया ये नहीं कह सकते, भगवान के पूरा जीवन अंतिम सांस तक सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए बोटी बोटी गलाऊंगा दैयोग से मैं शंकराचार्य के पद पर हूं लेकिन भोगता नहीं पद का हर जब तक बेहोश न हो जाऊं मूर्छित ना हो जाऊं या सो न जाऊं, भारत की अखंडता मान बिंदु की रक्षा के लिए ही मैं व्यूरचना करता रहता हूं एक दो व्यक्ति को भी वेदना व्यापे, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है और जगह तो है बहुत अच्छे काम हो रहे हैं होगा ही रात में मैं कुछ चिंतित हुआ की पुजूरियाबादी का आश्रम बुलडोजर में चल जाए जैसा कि मैंने सुना होटल बनने की योजना मैंने सुनी तो मुझे बहुत कष्ट हुआ बेहोशी जैसी आ गई इनको बुलाया सचिव जी को वो तो नहीं कहा कि मैं मूर्छित हो रहा हूँ वो पवित्र संस्थान वहाँ बुलडोजल जा चले जा, चल जाएंगे जबरदस्ती ट्रस्टी लोग बने हैं कोई अधिकार नहीं वो लोग अपने करोड़ों रुपए कमाने के लिए होटल बनाएंगे पुजूरिया गांधी महाराज के संस्थान को होटल का रूप दिया जाएगा पुलिस गुंडों से आक्रमण परसों रात में वहां पर करवाया गया था ऐसा सामने सुना है और बंदूक के बल पर सबको भगाया जा रहा है और बाद में वहां पर बुलडोजर चलेगा सब आश्रम तोड़ दिए जाएंगे ये वेदना तो मैंने नहीं बताई लेकिन इन्होंने कुछ कहा तब मुझे मेरी बताई हुई बात का आश्वासन इन्होंने दिया मैंने अपनी वेदना नहीं बताई तब जाकर कल कुशल नींद आई तो हमने संकेत किया ये सब पवित्र संस्थान तो हमने एक बात कही कि जिस उद्देश्य से ये संस्थान होने चाहिए मान बिंदु की रक्षा के लिए उसके लिए उपयोग नहीं करेंगे मैं शाप नहीं दे रहा हूं उदी के ट्रस्टियों को मैंने छह साल पांच साल पहले चेतावनी दी थी एक एक ट्रस्टी एक एक कमरा बांट लेगा और सब बाबाओं को भगा के मार के पीट के अंत में बेच देगा आप लोग नहीं सावधान होते तो लोग चाहते यही थे हमने एक संकेत किया वो भगवान नहीं रहने देंगे संस्थानों को क्यों अरे भाई ये आदि शंकराचार्य ने चार मठ की स्थापना की किस उद्देश्य से की दस करोड़ बैंक बैलेंस कर दो खाते पीते रहे इस उद्देश्य से की शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की विदर्भियों का की धाल न इसीलिए कि ना और जागरूक संवासी अलग जगाते रहे इसलिए थोड़े की कि हमारे कि मठ में चार करोड़ दस करोड़ बैंक बैलेंस हो जाए दस बीस गाय रह जाए दो चार बाबा लोग खाते पीते रहे आगे उत्सव हो गया फिर पूर्णिमा जी का इस उद्देश्य से थोड़े जिस भगवान आदिशंकराचार्य का श्राप लग जाएगा इस उद्देश्य उन्होंने चार मठों की स्थापना की अगर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने जीवन का मट का उपयोग नहीं करते हैं तो होटल बनाने वाले सब जगह कल्पना नहीं कर सकते कब किस संस्थान को होटल बना के खा जाए इसलिए हमने संकेत किया सज्जनों सावधान हर हर महादेव चलंतु समय अगला